अध्याय २९ श्री महेंद्रनाथ गुप्त बरिशाल १९१४ ईस्वी के मार्च के महीने में ठाकुर के उत्सव के दो तीन दिन बाद श्री श्री मां के दर्शन के लिए मैं एक दिन शाम को बरिशाल के किसी भक्त के परिचय पत्र के साथ उद्बोधन कार्यालय पहुंचा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 वह जिस भाव से मेरी भक्ति करेगा उसी भाव से यदि अपने कुलगुरु के प्रति भी श्रद्धा करे और उनका वार्षिक दान यदि यथाशक्ति बढ़ाने को राजी हो तो दीक्षा हो सकती है मेरे इस बात पर सहमत होने पर महाराज मुझे लेकर मां के पास पहुंचे इसके दो दिन बाद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 लेकिन बच्चे को साथ लाना भूलना नहीं मैं नीचे की मंजिल पर बैठकर सोच रहा था कि मां यदि खाते खाते मुझे कुछ प्रसाद दें, तो समझूंगा कि वे मुझसे बहुत प्रेम करती हैं आधे घंटे बाद जब मैं मां को प्रणाम करने गया तो देखा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 रास्ते में विपत्तियों से ठाकुर तुम्हारी रक्षा करेंगे रास्ते में भयंकर आंधी आने से प्राणों पर आ घर पहुंचने पर हम सभी की यह धारणा हुई कि मां के आशीर्वाद से ही हम लोगों की उस यात्रा में रक्षा हुई थी इसके एक वर्ष बाद बैशाख के महीने में मैं पुनः जयराम वाटी में मां का दर्शन करने गया इस बार मां से अत्यंत घनिष्ठ रूप से घुलने मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मां सामने बैठकर खूब प्रेम से खिलाती और मैं आनंद से अपने आप को भूल जाता था मां के समीप रहकर जब ध्यान करने पर अधिक फल होगा सोचकर जैराम माटी में एक दिन मैंने खूब ध्यान जप का अभ्यास किया उस दिन प्रणाम करते समय मां ने कहा मां के पास आए हो तब इतने ध्यान जप की क्या आवश्यकता मैं ही तो तुम लोगों के लिए सब कर रही हूं अभी खाओ पियो निश्चिंत मन से आनंद करो अगले दिन इच्छा हुई कि मां के चरणों में फूल चंदन चढ़ाऊं लेकिन इस परदेश में यह सब कहां से पाऊंगा मैं ऐसा सोच ही रहा था कि मां ने उसी समय मामा लोगों की एक छोटी लड़की से फूल चंदन भिजवाकर मुझे खबर भेजी लड़का यदि अंजलि देना चाहता है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 विलास महाराज ने कह दिया खाने में देरी होने से मां को कष्ट होता है इसीलिए तुम लोगों को 9 बजे के भीतर ही लौटना होगा नहीं तो मां को अंजलि नहीं दे पाओगे लेकिन हम लोगों को वापस लौटते 11:30 बज गए अब अंजलि नहीं दे पाएंगे सोचकर बहुत दुख हुआ बिलास महाराज ने देर करने के लिए हम लोगों की भत्तसना करते हुए कहा मां तुम लोगों की बाट जोह रही है ठीक उसी समय मां ने कहीं से आकर मेरे सिर पर से फूलों की डाली ले ली और बोली यह तो बहुत सुंदर फूल हैं इनके द्वारा पहले ठाकुर की पूजा करनी होगी तुम लोग जल्दी से नहाकर आओ नहाकर आने पर देखा ये फूल मां ने हम लोगों के लिए ही अंजलि देने के लिए सजा रखा है मां के इस अहतुक स्नेह को देखकर हम लोग मुक्त हो गए